in some certain modern dilemma talks on the same subject as the given it also common internationally union india discussion number 4 पहला प्रश्न आप मंदिर मस्जिदों के इतने खिलाफ हैं फिर आप स्वयं ही क्यों यह विशाल मंदिर बना रहे मंदिर और यहा कुछ भूल हो गई होगी तुम्हारी समझ में यह मंदिर नहीं मधुशाला भले हो शराब बंदी के बावजूद भी मेरा भरोसा शराब में और शराब ऐसी कि चढ़े तो उतरे नहीं और शराब बाहर के अंगूरों से ढाली गई नहीं भीतर के अंगूरों से ढाली गई यहां कैसा मंदिर कैसी मस्जिद यह तो पियकड़ों का जमा हो यहाँ तो जो पीने और पिलाने की तैयारी रखते हैं उन्हीं का स्वागत यहाँ हम परमात्मा की पूजा नहीं कर रहे हैं परमात्मा को पी रहे हैं हाँ मेरे जाने के बाद शायद मंदिर बने उसकी जिम्मेवारी तुम पर होगी उसका कसूर तुम्हारा होगा मेरे रहते तो ये मधुशाला ही रहेगी यही तो अर्चन है मंदिर मस्जिद वालों को कि यह मंदिर नहीं है मस्जिद नहीं है यही तो उनका विरोध है यही तो उनकी नाराजगी और तुम कहते हो यहां विशाल मंदिर बन रहा है विशाल मधुशाला बन रही है और जब भी कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही होती है और जब कोई मधुशाला मर जाती तो मंदिर हो जाता है मंदिर मधुसालाओं की लाशें बुद्ध थे तो मधुशाला थी मोहम्मद थे तो मधुशाला थी मुसलमान के पास मस्जिद है बुद्धों के पास मंदिर है ये रेखाए हैं समय की रेत पर छूट गई शब्द पकड़ लिए गए उनका रस विरोहित हो गया है अब वहां शराब नहीं डाली जाती अब वहां केवल शास्त्रों की चर्चा होती अब वहां कोई नाशिता नहीं वहां कोई उमंग नहीं वहां कोई प्रेम की बरखा नहीं होती अब तो वहां मरुस्थल है सिद्धांतों के तर्कों के विवादों के यहां कोई विवाद नहीं कोई तर्क नहीं कोई सिद्धांत नहीं नाच है गीत है मस्ती है और तुम कहते हो यहां मंदिर मस्जिद बन रहा है यहां कैसी मंदिर कैसा मस्जिद मेरा भरोसा ही पूजा पर नहीं मेरा भरोसा मस्ती पर है, हम मस्ती से पूजन उठे मस्ती पूजन बन जाए तो प्यारी ध्यान रखना पूजा से मस्ती कभी नहीं उठी और जब भी कभी सच्ची पूजा उठी है तो मस्ती से उठी दुनिया में कुछ चीजें हैं जो तुम संकल्प से ना कर सकोगे और उन्हें ठीक ठीक समझ लेना अन्यथा जीवन में भूल होते ही चली जाती जैसे निर अहंकार भाव तुम संकल्प से पैदा ना कर सकोगे विनम्रता पैदा कर सकते हो दोनों एक से लगते निर अहंकार भाव चेष्टा से उपाय से आयोजन से नहीं होता निर अहंकार भाव कोई चरित्र का लक्षण नहीं है चरित्र से मुक्ति है क्योंकि तो सब चरित्र अहंकार के आसपास होता है बुरे आदमी का चरित्र भी और अच्छे आदमी का चरित्र भी असाधु भी और साधु भी दोनों अहंकार पर जीते संत वह है जो अहंकार के बाहर जीता है निरअहंकार भाव की कोई साधना नहीं हो सकती लेकिन अगर तुम साधना करोगे तो तुम विनम्रता जरूर पैदा कर सकते हो विनम्रता संकल्प के भीतर है और विनम्रता अहंकार जैसी मालूम होती यही खतरा है दुनिया में असली खतरा उन चीजों से है जिनसे धोखा पैदा होता है अहंकार से बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि अहंकार तो साफ है कि अहंकार है उससे खतरा क्या होगा जहर की बोतल है जहर का लेबल भी है विनम्रता से खतरा है बोतल जहर की लेबल है लेबल अमृत का और विनम्रता से खतरा है क्योंकि विनम्रता निर्हंकारिता जैसी मालूम होती बस मालूम होती है असली नहीं है क्योंकि विनम्रता साधी जा सकती है। और निरअहकार भाव उतरता है प्रसाद जब तुम मिट जाते हो तब आगमन होता उसका तुम चेष्टा करते रहते हो तो जो बना पाते हो चेष्टा से वह है विनम्रता है विनम्रता अहंकार है शिवशासन करता हुआ निरअहकार भाव अहंकार का विसर्जन है जब पूजा आनंद से मस्ती से पैदा होती तो तुम करने वाले नहीं होते वहां पुजारी नहीं होता वहां पुजारी मिट जाता है जिस पूजा पुझा में पुजारी मिट जाए वही पूजा सच्ची है लेकिन फिर एक और पूजा है झूठी स्थित, आयोजित उस पूजा से पुजारी पैदा होता है मिटता नहीं पैदा होता है कल तक तुम पुजारी नहीं थे अब तुमने पूजा का अभ्यास करना शुरू किया अब तुम पुजारी हो गए अब तुम्हारे भीतर एक अकड़ पैदा हुई कि मैं पुजारी हूं एक सूक्ष्म अस्मिता जगी कि मैं विशिष्ट हूं धार्मिक हूं मैं यहां पूजा नहीं सिखा रहा हूं वह पूजा जिससे पुजारी पैदा होता मैं यहां शराब ढाल रहा हूं वह नशा जिससे पुजारी मिट जाता है और जहां पुजारी नहीं है वहां एक पूजा है ऐसी पूजा जो रूपांतरकारी ऐसी पूजा जो आकाश से उतरती और तुम्हें आलाद आलोक से भर देती तुम्हारे हाथों से निर्मित नहीं परमात्मा का प्रसाद है मंदिर हम बना नहीं रहे हम तो सिर्फ उन लोगों को जगा रहे हैं जिनकी मौजूदगी में अपने आप जिनकी मौजूदगी में मंदिर की पावनता होती जो जहां बैठ जाते हैं तो तीर्थ बन जाते हैं। जिनके पैर जहां पड़ जाते वहीं स्वर्ग हो जाता है हम मंदिर नहीं बना रहे हम तो उन चेतनाओं को जगा रहे हैं जिनकी मौजूदगी में मंदिर की सुगंध अपने आप होती वे जहां होंगे वहां होगी बाजार में खड़े होंगे तो वहां मंदिर होगा ये कुछ और ही बात है यह बात इतनी भिन्न है इसलिए अड़चन इसलिए मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के लोग नाराज हैं। उनको तो लग रहा है मैं उनकी जड़ें काट रहा हूं उनके मंदिर गिरा रहा हूं और तुम पूछते हो कि आप यहां विशाल मंदिर बना रहे हैं। यहां कोई मंदिर नहीं बनाया जा रहा यहां मस्त जरूर इकट्ठे हो रहे हैं। यहां मस्ती जरूर बांटी जा रही यहाँ एक दीवानगी उठ रही एक पागलपन पैदा हो रहा एक पागलपन जो परमात्मा का निकलकर देर काबा से अगर मिलता ना मैं खाना तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहा जाते चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी बगर न हम जमाने भर को समझाने कहा जाते मंदिर और मस्जिद से पीड़ितों के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना यही है वह निकलकर दैरों से अगर मिलता न मैं खाना कहीं कोई मधुशाला चाहिए मंदिर और मस्जिद तो तुम्हें मार रहे खुद मुर्दा है तो तुम्हें भी मारेंगे खुद जड़ है तो तुम्हें भी जड़ करेंगे खुद पत्थर है तुम्हें पथरीला कर देंगे इसलिए तो हिंदू मुसलमान पत्थरों जैसे हो जाते हिंसक हो जाते कठोर हो जाते हृदय हो जाते देखते नहीं हिंदू मुसलमानों के झगड़े देखते नहीं ईसाइयों और मुसलमानों का जिहाद देखते नहीं मनुष्य जाति के इतिहास पर पड़े हुए खून के धब्बे धार्मिक आदमियों के ऊपर ही उनका जुम्मा है इस पृथ्वी पर धार्मिक आदमियों ने जितना अधार्मिक व्यवहार किया है उतना किसी और ने नहीं किया शैतान को पूजने वालों ने क्या बुराई की सारी बुराई का जुम्मा भगवान को पूजने वालों के हाथ में तुम जरा इतिहास के पन्ने तो पलटो तुम जरा आंख खोल कर देखो तो कि धर्म के नाम पर क्या हुआ है। निकलकर दैरो काबा से अगर मिलता ना मैं खाना तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहा जाते कहीं तो कुछ जगह बचने दो तो, कहीं तो कोई सरण स्थल रहने तो, कहीं तो किसी बुद्ध को मधुशाला चलाने दो तो। कहीं किसी महावीर को घोलने दो उस अमृत रस को पीने दो पीने वालों को हाँ जिन्हें पीना नहीं जो पीने से डरते हैं वो ठीक हैं जाएं मंदिर और मस्जिद उनके लिए भी झूठे स्थान चाहिए ताकि उन्हें भ्रांति रहे कि वो धार्मिक बिना धार्मिक हुए जिन्हें धार्मिक होने धार की भ्रांति से जानी वो जाएं वहां यहां हम कोई तर्क तो नहीं समझा रहे यह तो अतर्क है चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी मेरे सन्यासियों से कोई पूछेगा कि उनसे मेरा लगाव क्या मुझसे उनका लगाव क्या तो क्या उत्तर है उनके पास आठ में आंसू हो सकते हैं औट पे मुस्कुराहट हो सकती है पैर में नाच की धुन हो सकती है उत्तर क्या है चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी वगरना हम जमाने भर को समझाने कहा जाते तुम समझा पाओगे किसी को कि मुझसे तुम्हारा नाता क्या है तुम जितना समझाओगे उतना ही ना समझा पाओगे लोग तुम्हें पागल समझेंगे यहां मंदिर नहीं बन रहा है या असली मंदिर बन रहा है आशा करो उस भविष्य की कि कभी वह दिन होगा कि पृथ्वी पर मंदिर और मस्जिद ना होंगे, मधुशालाएं ही होंगी जिंदगी की तबील राहों में मुतलकन हम नहीं होंगे एक ऐसा भी वक्त आएगा जब यह दे मिट रहे हैं मंदिरों और मस्जिद मिट ही जाने चाहिए ये जमीन पर वैसे ही जरूरत से ज्यादा रह ली है, ये बोझ इनके होने की कोई जरूरत नहीं हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ ईश्वर को प्रेम करने वाले लोग होने चाहिए बस इतना काफी है यहाँ प्रार्थना में डूबने वाले लोग होना चाहिए बस इतना काफी है यहां पूजा से भरे हृदय होने चाहिए इतना काफी है वे पूजा कहां करते हैं कैसे करते हैं इसका कोई नियंता नहीं होना चाहिए पूजा नैसर्गिक है वैयक्तिक है निजी प्रार्थना परमात्मा और तुम्हारे बीच गुफ्तगू है उधार नहीं सिखाई हुई नहीं और जब तुम सिखाए, जब तुम सिखाए हुए शब्द दोहराते हो भी सब झूठ हो जाता है अपनी बात कहना जिस दिन तुम अपनी बात परमात्मा से कह सकोगे परमात्मा भी तुमसे अपनी बात कह सकेगा जब तक तुम ग्रामाफोन के रिकॉर्ड हो तब तक, तक वहां से कोई उत्तर नहीं आएगा उत्तर नहीं आता तो तुम सोचते हो परमात्मा नहीं उत्तर नहीं आता तो सिर्फ एक ही बात का सबूत है कि तुम्हारी प्रार्थना सीखी हुई है उधार झूठी कृत्रिम औपचारिक है आयोजित हार्दिक नहीं तुम्हारे अंतर्दोष से नहीं उठी तुम्हारे प्राणों का साथ नहीं यहां तो अड़चन उन्हीं को हो रही है जो मंदिर मस्जिदों के आदि हो गए जिन्होंने कस्में खाली है कि शराब पिएंगे ही नहीं उनकी अड़चन हो रही उनको बड़ी मुसीबत हो गई उन्हें यहां का रंधन बड़ा कष्ट में डाल जाता है हमने कल ही कसम यह खाई थी अपना सहबा को मुंह लगाएंगे काश पहले से यह खबर होती आज वे खुद हमें पिलाएंगे कसम खाए लोग बैठे बैठेंगे पिएंगे ही नहीं मस्त होंगे ही नहीं आनंद मग्न होंगे ही नहीं धर्म में तुम्हें गंभीरता सिखाई नाच नहीं और जो धर्म गंभीरता सिखाता है बचना उससे सावधान होना उससे क्योंकि परमात्मा गंभीर नहीं परमात्मा उत्सव है आंखें हो तो देखो चारों तरफ उसका उत्सव है कान हो तो सुनो चारों तरफ उसके गीत हैं हृदय हो तो अनुभव करो हवा के हर झोंके में उसका नाच वृक्ष के हरे हर पत्ते में उसकी हरियाली नदी की हर यात्रा में उसकी ही यात्रा है और सागर की उताल तरंगों में उसका ही नाच देखो जरा आख खोल के जरा चारों देखो परमात्मा तुम्हें उदास दिखाई पड़ता है परमात्मा तुम्हें महात्माओं जैसा दिखाई पड़ता है परमात्मा नाचता हुआ है उसके हाथ में बांसुरी उसने मोर मुकुट बांधा हुआ है लेकिन जिन्होंने कसम खा ली है गंभीर होने की उन्हें बड़ी अड़चन हो जाती और गंभीर होने की कसम क्यों खा ली हर गंभीरता अहंकार के लिए भोजन बनती जितना गंभीर आदमी हो उतना अहंकारी हो जाता है जितना अहंकारी हो उतना उसे गंभीर होना पड़ता है बच्चे इसलिए तो निरहंकारी होते हैं क्योंकि गंभीर नहीं होते अभी अहंकारी होने योग गंभीरता उनमें नहीं अभी भोल अपन है अभी सरलता है जीसस ने कहा है तुम मेरे प्रभु के राज्य में तभी प्रवेश कर सकोगे जब छोटे बच्चों की भांति हो जाओ यही तो सारे जानने वालों का संदेश मैं तो तुमसे कहता हूं पियो पिलाओ चार दिन की जिंदगी उसे नृत्य बनाओ उसे उत्सव बनाओ छलको ऐसी कंजूस होकर अपने को बांध के मत बैठे रहो दावरे हस्त्र देखना क्या है दावरे हस्त्र देखता क्या है मैं वही रिंद लाउबाली हूं इससे पहले कि तू सवाल करे मैं खुद एक जाम का सवाल ही सी पियक्कड़ ने कहा है पहुंच गया है स्वर्ग खड़ा है द्वार पर प्रलय का न्यायाधीश सामने बैठा है दाबरे हस्त कहता है न्यायाधीश देखता क्या है मैं वही रिंद ला ओबाली हूं भूल गया मुझे तो सारा जग जानता है कि मैं वही पागल पियक्कड़ मैं वही रिंद ला उबाली हूं इससे पहले कि तू सवाल करे मैं खुद एक जाम का सवाल ही और इसके पहले कि तू कुछ पूछे कुछ पीना पिलाना हो जाए यह मधुशाला है यहाँ और सब जो चल रहा है वो तुम्हारे भीतर मधु को जन्माने का उपाय है तेरी जन्नत में भी अरे वाइज पीने वाले जरूर पी लेंगे हे विरागी हे महात्मा तेरे स्वर्ग में भी पीने वाले जरूर पी लेंगे तेरी जन्नत में भी अरे वाइज पीने वाले जरूर पी लेंगे मैं अगर दस्तयाब हो न सकी सुर्खिए चश्मेर पी लेंगे अगर न मिली शराब कोई फिक्र नहीं स्वर्ग में रहने वालों की आंखों की लाली तो होगी उनकी मस्ती तो होगी उसी को पी लेंगे मैं अगर दस्तयाब हो ना सकी सुर्खिए चश्मे हूर पी लेंगे वो तो जो आंखों के चश्मे होंगे स्वर्ग में रहने वालों की, उनकी आंखों में मस्ती होगी होनी ही चाहिए नहीं तो स्वर्ग में और क्या होगा फिर स्वर्ग और नर्क का फर्क क्या होगा मैं बहुत सोचता हूं बहुत विचार करता हूं कि तुम जब स्वर्ग जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा अचम्बा होगा तुम अपने किसी महात्मा को वहां ना पाओगे मैं क्षमा याद क्यों लेकिन सच है तो सच को कहना ही पड़ेगा तुम्हारे सब महात्मा नरक में ही बस सकते हैं नरक ही उन्हें रास भी आएगा वहां बड़ी गंभीरता है वहां कांटों पर लेटना हो तो यहां से बड़े बड़े कांटे मिलते और वहां धुनी लगाना हो धुनी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती धूनी वहां जली रही है लपटते ही लपटे वहां भूखा मरना हो उपवास करना हो तो कोई आयोजन नहीं करना पड़ता वहां भूख लगती हो भोजन मिलता ही नहीं वहां प्यासा रहना हो मजे से रहो प्यास लगती है पानी का पता ही नहीं ऐसा लगता है कि नर्क बिल्कुल तपस्वियों के लिए ही बनाया गया विशेष रूप से आयोजित स्वर्ग में तुम तो नाचने वालों को पाओगे पीने वालों को पाओगे या तो इसे मधुशाला कहो या असली मंदिर कहो दोनों का अर्थ एक ही होता है दूसरा प्रश्न मैं कल सन्यास लिया हूँ रज जी की तरह घोड़े पर मोर पहनकर सवार तो नहीं हताशा और विश्वास से भरा हूं संसार में पूरा डूबकर कुछ पा सकूंगा ऐसी मेरी हैसियत भी नहीं इस हालत में क्या मेरा सन्यास उचित है मैं किसी प्रेम और आनंद की घड़ी की प्रतीक्षा में हूं आशीष दें कि मेरा सन्यास होना भगोड़े का परिणाम न बने प्रत्येक व्यक्ति घोड़े पर सवार है घोड़ों के रंग धन अलग अलग है किसी का गरीब घोड़ा है उदास हताश हारा हुआ किसी का अमीर घोड़ा है उमंग से भरा शक्तिशाली लगाम तोड़ के भागने को उत्सुक दौड़ के लिए आतुर। घोड़े पर सब सवार हैं। संसार में हो ही नहीं सकता आदमी जो घोड़े पर सवार ना हो चाहे खच्चरी हो चाहे गधाई हो लेकिन लोग सवार तो हैं। संसार का अर्थ ही होता सवारी हताशा का घोड़ा ही सही निराशा का ही घोड़ा ही सही और जिनने पूछा है उन मित्र को उनका नाम है उमंग भाई मैंने भी बदला नहीं उनका नाम उनकी हालत देख के मैंने रख दिया स्वामी उमंग भारती उमंग नहीं माँ बाप ने भी सोच समझ के नाम दिया होगा हताशा है निराशा है मगर संसार में हताशा निराशा ही हाथ लगती सभी को फिर घोड़े अमीरों के हों कि गरीबों के सभी हताशा में पहुंचते और आदमी शानदार कीमती घोड़ों पर चले कि सस्ते गधों पर चले मंजिल एक ही मौत और जब मंजिल एक है मौत तो हताशा ही तो परिणाम होने वाला है अंधेरी रात ही है आगे आगे कोई उजाला नहीं आगे कोई सुबह नहीं सुबह की तो सिर्फ कल्पनाए सपने सुबह कभी होती नहीं इस संसार में सुबह होती ही नहीं इस संसार में अंधेरी रात है मगर रात इतनी अंधेरी कि अगर सुबह का भरोसा ना करो तो जियो कैसे रात इतनी अंधेरी है कि अगर सुबह की आशा ना रखो तो रात कटे कैसे इसलिए हताश आदमी को नाम देते उमंग अंधे आदमी को कहते हैं नैन सुख स्त्री को कहते हैं सुंदरबाई मृत्यु की यात्रा को कहते हैं महायात्रा प्यारे नाम चुनते हैं। इनकी आड़ में हम कुछ छिपा रहे हैं ये प्यारे नाम चुन के हम धोखा दे रहे हैं धोखा खा रहे हैं यहां कुछ भी सुंदर नहीं यहां सुंदर होता ही नहीं यहां सुंदर हो नहीं सकता सौंदर्य तो परमात्मा के साथ संबंध हो तभी पैदा होता है। सौंदर्य तो परमात्मा और तुम्हारे बीच सेतु बन जाए तो ही उमकता है सौंदर्य के फूल तो परमात्मा मनुष्य के बीच ही खिलते हैं और किसी तरह नहीं खिलते और कोई उपाय नहीं जीवन का आनंद परमात्मा के साथ होने में जीवन की उमंग उसके साथ होने में और संसार का अर्थ होता हम उसके साथ नहीं संसार का अर्थ होता है संक्षिप्त में कि हम बिना उसके सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ अर्थ नहीं होता संसार का इतना ही सीधा सीधा भाष्य है कि हम परमात्मा के बिना सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं ये चेष्टा सफल नहीं हो सकती क्योंकि परमात्मा के बिना हमारी कोई चेष्टा सफल नहीं हो सकती उसके साथ ही जीत है उसके साथ नहीं तो त्योहार और हर आदमी यही कोशिश कर रहा है कि जीत हो जाए और परमात्मा का साथ ना लेना पड़े साथ लेने में भी अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि साथ लेने का मतलब होता है झुकना पड़े साथ लेने का मतलब होता है हाथ फैलाना पड़े भिक्षा पात्र उठाना पड़े नहीं अहंकार कहता है घबराओ मत थोड़ी चेष्टा और थोड़ा प्रयास और दो चार कदम और सुबह ज्यादा दूर नहीं और जब रात बहुत अंधेरी होती तो सुबह बहुत करीब होती घबराओ मत और हर अंधेरी बदली में बिजली की रजत रेखा छिपी उदासी है तो कहीं आशा का दिया भी जलता होगा घबराओ मत थोड़ी तलाश और थोड़ी खोज और थोड़ी खुदाई और अभी पत्थर हाथ लग रहे हैं घबराओ मत जल स्रोत भी आता ही होगा ऐसा मन कहे ही चला जाता है अहंकार समझाए ही चला जाता आखिरी तक अंतिम क्षण तक न तो कभी सुबह होती न वे रजत रेखाएं मिलती न जल स्रोत हाथ लगते आदमी व्यर्थ जीता है और व्यर्थ मर जाता है परमात्मा के बिना कोई जीत नहीं तुमने प्रसिद्ध वचन सुना है ना सत्य में व जयते सत्य जीतता है परमात्मा जीतता है झूठ कितने ही भरोसे दिलाते जीत नहीं सकता और अहंकार सबसे बड़ा झूठ है और सब झूठ उसकी संतान वो महापिता है जैसे ब्रह्मा ने जगत रचा ऐसे अहमकार ने सारे झूठों का संसार रचा है एक झूठ को संभालने के लिए हजार झूठों के सहारे लेने पड़ते तुमने देखा ही होगा एक झूठ बोलो और मुश्किल शुरू हुई फिर दस झूठ बोलने पड़ते हैं उसे बचाने को फिर उन दस झूठों को बोलने के लिए और हजार झूठ बोलने पड़ते फिर झूठ से झूठ और तुम फंसते जाते हो उलसते जाते हो सच बोलो फिर तुम्हें कुछ भी फिक्र नहीं करनी पड़ती इसलिए झूठ वही आदमी बोल सकता है जिसके पास अच्छी स्मृति हो नहीं तो झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है स्मृति कमजोर हो तो झूठ मत बोलना क्योंकि बड़ी याददाश्त रखनी पड़ती किससे क्या कहा सब हिसाब रखना पड़ता स्मृति ठीक ना हो तो सच ही बोलना उसमें याद नहीं रखना पड़ता सच को याद रखना ही नहीं पड़ता सच सच तो है, सच जीव का क्यों ठहराया और तुमने कहा सुबह 6 बजे सु, सुबह हुई थी तो याद क्या रखना? और किसी से कहा सुबह नौ बजे सुबह किसी किसी हुई थी अब मुश्किल में तुम पढ़ोगे अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तीनों कहीं आपस में न मिल जाए कहीं एक दूसरे से बात ना करने कहीं इनको पता ना चल जाए और फिर तुम्हें याद रखना पड़ेगा किससे क्या कहा है सब सत्य सीधा साफ है झूठ जटिल है और सबसे बड़ा झूठ क्या है संसार में सबसे बड़ा झूठ है कि मैं हूं क्यों कहता हूं कि सबसे बड़ा झूठ है ये क्योंकि ये बात है ही नहीं परमात्मा है तुम नहीं हो न मैं हूं न तुम हो परमात्मा है न वृक्ष है न पहाड़ है न पर्वत परमात्मा है न चांद है न तारे हैं परमात्मा है यहां एक का ही आवाज है उस की ही हजार हजार तरंगे हैं रूप हैं रंग हैं ढंग वही अभिव्यक्त हुआ है ये सब लहरें उसी एक सागर की मगर हर लहर दावा कर रही कि मैं हूं और इतना ही नहीं कि मैं हूं यह भी दावा है कि मुझसे बड़ी कोई लहर नहीं यह भी दावा है कि मुझसे बड़ी कोई लहर को होने भी ना दूंगी और यह भी दावा है कि टिकूंगी और रहूंगी और सदा के लिए स्थान बनाकर रहूंगी अमर हो जाऊंगी बस झूठों का जाल शुरू हुआ हार ना होगी तो क्या होगी इसलिए कहता हूं तुमसे उमंग भारती इस जगत में तो हार ही है पराचय ही है लेकिन अब तुम संन्यास्त हुए संन्यास का अर्थ भी ठीक से ले लो अगर संसार का अर्थ है परमात्मा के बिना सफल होने की चेष्टा तो संन्यास का अर्थ साफ संन्यास का अर्थ है परमात्मा के साथ होकर सफल होने की चेष्टा फिर चेष्टा करनी ही नहीं पड़ती उसके साथ होने में ही सफलता है उसका साथ क्या मिला की विजय यात्रा शुरू हो जाती परमात्मा जीतता ही है हार ही नहीं सकता से हारेगा उसके अतिरिक्त तो कोई है नहीं कैसे हारेगा उसका हर कदम विजय का कदम है। और जिसके कदम उसके साथ पड़ने लगे उसको ही मैं सन्यासी कहता हूं सन्यासी से मेरा मतलब नहीं कि संसार छोड़ के भाग गए सन्यासी से मेरा अर्थ है संसार की मूल प्रक्रिया को समझ लिया प्रक्रिया हुई संसार की परमात्मा से अलग अलग रह के जीतने की चेष्टा बस इस प्रक्रिया को छोड़ दिया अब दूसरी प्रक्रिया पकड़ ली परमात्मा के साथ हो के जीतने की प्रक्रिया कहीं जाना नहीं कहीं भागना नहीं तुमने पूछा है कि मैंने सन्यास तो ले लिया लेकिन क्या मेरा संन्यास उचित है संन्यास अनुचित तो हो ही नहीं सकता और अगर सन्यास अनुचित हो तो उसका एक ही अर्थ है कि लिया ही न होगा सन्यास तो उचित ही होगा संसार सदा अनुचित है सन्यास सदा उचित है परमात्मा के साथ होने में अनुचितता कैसे हो सकती हाँ अगर न हो साथ ऊपर ऊपर से दिखाओ साथ और भीतर भीतर से अभी पुराना खेल जारी रखो तो हुए ही नहीं तो सन्यासी तो ठीक ही होता है या नहीं होता कपड़े बदलने से ही सन्यास का काम नहीं हो गया भीतर की प्रक्रिया भीतर का पूरा यंत्र जाल जो जन्म जन्मों में निर्मित हुआ है उसे गिराना पड़ेगा अब से परमात्मा के साथ होने की भाषा में सोचो अब से कहो तेरी मर्जी पूरी हो अब से कहो मैं नहीं हूं अब तू जहां ले जाए वहीं जाऊंगा मझधान में डुबाए तो डूब जाऊंगा क्योंकि समझूंगा यही किनारा है मारे तो मरूंगा क्योंकि समझूंगा यही शाश्वत जीवन है तेरे हाथ से तलवार भी अब मेरे सिर पर गिरेगी तो फूल मालूम होगी अब मेरी तुझसे अतिरिक्त कोई आकांक्षा नहीं तुझसे भिन्न अब मेरा कोई विचार नहीं बस यही सन्यास है यह सन्यास की आत्मा है हुए हो, संभ है ये भाव भी शुभ है इसलिए मैंने तुम्हारा नाम नहीं बदला क्योंकि तो अब आशा है कि उमंग पैदा हो माता पिता ने तो दिया होगा किसी और आशा कि संसार में तुम जीतोगे मैंने तुम्हें दिया नाम फिर से वही इस आशा कि अब तक तो तुम हार के रास्ते पर चले अब जीत के मोड़ पर आ गए अगर मुड़ गए तो जीत तुम्हारी जीत ही जीत है क्योंकि अब तुम नहीं हो तो हार हो ही नहीं सकती तुम्हारी जीत का यही अर्थ होता है कि तुम नहीं हो और जीत ही जीत तुमने पूछा है आशीष दे कि मेरा संन्यास होना भगोड़े का परिणाम न बने आशीष देता वही तो मेरी चेष्टा है वही तो महत आयोजन चल रहा है सन्यास भगोड़ों के हाथ में पड़ गया था उसे उनके हाथ से छीन लेना उनके पास परंपरा का बल उनके पास हजारों साल का पुराना इतिहास अतीत उनके पक्ष में भविष्य मेरे पक्ष में मैं तुम्हें जो सन्यास दे रहा हूं वैसा सन्यास पृथ्वी पर कभी था ही नहीं क्योंकि सन्यास पृथ्वी पर था जीवन विरोधी नकारात्मक पलायनवादी भगोड़े पन का भाग जाओ मैं कहता हूं भागना कहा है बदल जाओ भागो मत जागो जहां हो वहीं जागो जैसे हो वैसे ही जाग जाओ और सब यही रूपांतरित हो जाता कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होती सन्यास कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है आत्मिक रूपांतरण नई दृष्टि का आविर्भाव एक नया दर्शन एक नया परिप्रेक्ष्य, देखने की एक नई शैली होने की एक नई व्यवस्था एक नमोन में एक क्रांति भगोलापन सन्यासी को पकड़ा क्योंकि वो सस्ता सन्यास था वो समझ में आया लोगों को लोग संसार से उब जाते पत्नी बच्चे से उब जाते दुकानदारी से उब जाते एक ना एकदम घबराहट पकड़ लेती कि मैं क्या कर रहा हूं सब व्यर्थ है समय जा रहा है सोचते भाग जाए दूर निकल जाएं सब। मगर जाओगे कहा दूर निकल के जाओगे कहा संसार अगर बाहर ही होता तो शायद हिमालय की गुफा में दूध निकल जाके बैठ जाते तो निकल जाते बाहर लेकिन ना निकल पाओगे क्योंकि संसार तुम्हारे भीतर की वृत्ति में है परमात्मा से विपरीत खड़े होकर लड़ने का जो आग्रह है वही संसार है वो तो तुम्हारे साथ चली जाएगी वृत्ति तुम वहां बैठ के हिमालय की गुफा में भी अपना संघर्ष जारी रखोगे तुम वहां भी योद्धा की तरह परमात्मा से जूझते रहोगे पहले तुम कहते थे धन लेकर रहूंगा अब तुम कहोगे ध्यान लेकर रहूंगा फर्क क्या पड़ेगा पहले तुम कहते थे दुनिया में जीत के रहूंगा अब तुम कहोगे कि मोक्ष में मकान बना के रहूंगा लेकिन बनाना है मैं हूं बनाने वाला वही पुराना भाव वही ढर्रा ये झूठा संन्यास ये संन्यास वास्तविक नहीं मैंने सुना है एक फिल्म अभिनेत्री बड़ी चतुर थी उसने अपने गहनों को चोरों से बचाने के लिए एक तरकीब निकाल रखी थी रात को जब वह सोती तो एक चिट लिखकर अपने गहनों के साथ रख देती जिस पर लिखा रहता ये सभी गहने नकली हैं, असली तो बैंक में एक सुदो उसने देखा उसके सभी गहने गायब है और उनके स्थान पर एक दूसरी चिट पड़ी उस चिट उसने उठाई और बड़ी उत्सुकता उस से उसने पढ़ा उसपे लिखा था मुझे नकली गहने ही चाहिए क्योंकि मैं नकली चोर हूँ असली तो जेल में संसार भी तुम्हारा नकली है उस नकली संसार से तुम्हारा जो संन्यास जन्मता है वो भी नकली होता है। तुम जिस ढंग से संसारी थे उसी ढंग से तुम सन्यासी हो जाते कुछ बदलता नहीं अब तुम्हें बड़ी विरोधाभासी बात लगेगी लोग मुझसे आप आके कहते हैं कि आपके सन्यासी में कुछ बदलता नहीं क्योंकि वो दुकान करता था तो दुकान ही करता रहता है। और मैं उनसे कहता हूं पुराने सन्यासी में कुछ नहीं बदलता था क्योंकि जिस तरह परमात्मा से लड़ता था उसी तरह परमात्मा से फिर भी लड़ता रहता था मेरे सन्यासी में बदलाव होती मगर वो आंतरिक उसे देखने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए सूक्ष्म आंख चाहिए अब भी वो दुकान पर बैठा है मगर अब लड़ नहीं रहा है अब ये दुकान परमात्मा की वो चला रहा है अब भी नौकरी करता है कल भी करता था अब भी करता है कुछ भी बदला नहीं और सब बदल गया है कल भी पत्नी के पास था आज भी पत्नी के पास और सब बदल गया है क्योंकि कल पत्नी और उसके बीच एक नाता था कि पत्नी मेरी अब मेरे तेरे का भाव विलीन हुआ है पत्नी अपनी जगह है वो अपनी जगह है जीव का त्यू ठहराया न तो पत्नी मेरी है न मैं पत्नी का मिल गए हैं संग साथ जीवन की राह पर यात्री हैं राह में मिल गए हैं मुलाकात हो गई दो घड़ी का साथ हो गया है फिर बिछरण हो जाएगी कौन किसका है पत्नी अपनी जगह पत्नी अपनी जगह बेटा अपनी जगह दुकान अपनी जगह सब जैसा का है, लेकिन भीतर एक परिप्रेक्ष्य बदल गया अब एक देखने का ढंग बदल गया अब है अब सब ठीक है अब संघर्ष नहीं है अब परमात्मा के प्रति समर्पण है इतना हो जाए तो पिछली सारी असफलताएं भूल जाती सारे विषाद भूल जाते हंसी आती है फिर कैसी छोटी छोटी बातों पर उलझे थे कैसे छोटे छोटे खिलानों पर उलझे थे खुद हंसी आती सारा अतीत बेहूदा मालूम होता है दुनिया के मसगलों का लहद में ख्याल क्या है मंजिल पे आके भूल गया रह गुजर को मैं सब भूल जाता है सब व्यर्थ हो जाता वो सब धूल धमाश उड़ गई दर्पण खाली होने लगता है पलायन से सावधान क्योंकि जो भागता है वो बदलता नहीं वो भागता इसीलिए कि बदलने से डरता है भाग के बचा रहा है अपने को भीतर सब वही रहेगा बाहर की स्थिति बदल के धोखा दे रहा है अपने को कि बदल लिया मैं बाहर की स्थिति तुम्हें बदलने ही नहीं देता तुम बदलना भी चाहते हो तो मेरे पास लोग आके वो कहते हैं कि अब हमें क्यों आप कहते हैं कि हम घर में रहें हम तो सब छोड़ने को तैयार हैं मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी तैयारी का सवाल नहीं तुम्हें घर में रहना ही होगा नहीं तो तुम बाहर को बदलने में लग जाओगे और भीतर को कौन बदलेगा तुम्हारी ऊर्जा बाहर ऊर्झी रहेगी भीतर कौन जाएगा बाहर को वैसा का वैसा रहने दो छोड़ ही मत सब व्यवस्थित हो गया चलने दो उसको वैसा कहीं वैसा सारी ऊर्जा को भीतर मोड़ लो सरल होगा थोड़ा सोचो सब व्यवस्थित हो गया है दुकान ठीक चल रही है मकान व्यवस्थित है पत्नी है बच्चे स्कूल जाने लगे हैं सब व्यवस्थित हो गया है अब इसमें कुछ अड़चन नहीं अब इसमें कुछ जमाना नहीं सब चल रहा है तुम्हारी मौजूदगी चला रही चीजों को दुकान पर बैठ जाते हो घर आ जाते हो सब चल रहा है इसमें अब कोई नई ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं अभी मैं तुमसे कह छोड़ दो घर जाओ बैठ जाओ गुफा ने अब सवाल उठेगा भोजन कहां से लाए कपड़े कहा अब रात आ गई मच्छर काट रहे मच्छरदानी और मच्छर तो मैं पता है ध्यानियों के पुराने विरोधी मैं सारनाथ में मेहमान हुआ एक बौद्ध भिक्षु के घर इतने मच्छर सारनाथ में कि न मैं सो सका रात भर नो वो वो सो सके रात भर से दोनों ने बैठकर धम्म पथ चर्चा की और करते भी क्या दूसरे दिन मैंने उनसे क्षमा मांगी कि मैं चला उन्होंने कहा कि ये कोई आप ही तकलीफ में पड़े हैं ऐसा नहीं बुद्ध भगवान भी सिर्फ एक ही बार आए थे सारनाथ फिर नहीं आए कारण मच्छर होंगे क्योंकि और सब जगह तो वो कई बार गए राजगृह नहीं तो कम से कम तीस बार गए जिंदगी में वैशाली न मालूम कितनी बार गए श्रावस्ती नमालूम कितनी बार चालीस बार पचास बार सिर्फ सारनाथ एक जगह जहां वो सिर्फ एक ही बार गए तो कारण तो कुछ रहा होगा सारनाथ के बड़े बड़े मच्छर तुम्हें मच्छर सताएंगे ऐसा नहीं है वो बुद्ध को भी सताते थे जैन शास्त्रों में जहां ध्यान की चर्चा है वहां मच्छरों का जरूर उल्लेख किया गया कि मच्छर सताएंगे उस वक्त सावधानी रखना अब जैन मुनि की तुम सोच ही सकते हो नंगा बैठा है उसको तो सताएंगे ही मच्छर अब घर में मच्छरदानी जी थी सब व्यवस्थित था अब बैठ गए गुफा में जाके मच्छर सता रहे हैं अब कहीं से इंतजाम करो अब कल भूख लगेगी तो भोजन मांगने जाओ और जमाना भी बदल गया आपको कोई ऐसे दे नहीं दे देता दे जहां जाके खड़े हो लोग कहोगे भले चंगे मालूम पड़ते हो क्या मुफ्तखोरी सीखी वो पुराने दिन गए कि सन्यासी का लोग पैर पढ़ के और भोजन दे देते दे थे, थे पच्चीस बातें सुनाएंगे मुश्किल मिल जाए तो बहुत कहेंगे अच्छे मस्त तड़ंग हो क्यों ये मुफ्तखोरी सीखी कुछ कमाओ दमाओ कुछ करो क्यों हमारी छाती पे चढ़े हो क्यों खून पी रहे हो आसान नहीं होगा रोटी मिल जाना भी फिर कल बीमारी भी होती है और अड़चन भी आती हैं, बूढ़े भी हो गए जवानी तब ये मुसीबत कि लोग कहते हैं अभी जवान बूढ़े हो जाओगे तब तो बुढ़ापे की मुसीबत अब मांगने जाने में तकलीफ उठने में तकलीफ ध्यान कब करोगे ध्यान कैसे करोगे और इस सबके उपद्रव के कारण ही लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं क्योंकि उसमें सुविधा है अब अगर तुम सिर्फ सन्यासी हो जाओ न हिंदू के न मुसलमान के न ईसाई के बैठ जाओ गुफा में भूखे मर जाओगे में, तो तुमको फिर चुनाव करना पड़ेगा कि भाई हिंदू के हो जाओ तो हिंदू तुम्हारी फिक्र करेगा जैन के हो जाओ तो जैन तुम्हारी फिक्र करेगा अब जब तुम जैन के सन्यासी हो जाओगे जैन के मुनि हो जाओगे तो वो हजार नियम लाता है क्योंकि तो मुफ्त तो यहां कोई भोजन मिलता नहीं वो कहता है इतने बजे उठना इतने बजे सोना इस तरह रहना दतोन मत करना क्योंकि दतोन अगर की तो शरीर का प्रसाधन हुआ स्नान मत करना तो तुम चकित हो गए जान के कि जैन साधु साध्वियों को चोरी से दांत साफ करने पड़ते हद हो गई दुनिया में और चोरियां करने जैसी थी ये भी कोई चोरी करने जैसी बात थी चोरी करनी थी तो कुछ धमकी करते जैन साधवियों को टूथपेस्ट अपनी पोटली में छिपा के रखना पड़ता पता ना चल जाए एक जैन साध्वी मुझे मिलने आई जैन साधुओं से साधवियों से मैं जरा दूर ही रहता लेकिन वो बिल्कुल मेरे पास आ गई और उसके मुंह से मुझे बास ना आई मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर दतौन करती होगी उसने कहा आपको कैसे पता चला पता चलने की कोई जरूरत है जैन मुनि तो बारह कोष दूर से गंध देता है। इसमें कोई बात करने की बात है इसमें कुछ पता लगाने की बात फेरे मुंह से बात नहीं आ रही पच्चीस नियम तुम पे लगाएंगे बाथरूम में पेशाब भी नहीं करने देंगे उनके नियम के खिलाफ क्योंकि तो जैन शास्त्र जब बने तब सेप्टिक टैंक नहीं होते थे तो नियम है नहीं वहां जैन शास्त्रों में उल्लेख जल में पेशाब मत करना अब सेप्टिक टैंक में जल होता है अब फंसे मुसीबत में एक बार में सोहन के घर मेहमान था पुना में पांच था साधवियां मुझसे मिलने के लिए घर मेहमान हो गई सुबह आके घर के पहरेदार ने कहा कि अजीब स्त्रीय हैं ये रात भर न मालूम क्या क्या करती थाली में भर भर के पेशाब बाहर ले जाकर डाल अब उनकी मजबूरी समझो इस गोरख धंधे में पढ़ना है कि रात भर सो भी ना सको कि पेशाब थाली में भरो और बाहर डालो। जिस संप्रदाय में पढ़ोगे उसके नियम उसके नियम में रत्ती भर बेद हुआ कि भोजन बंद नियम जरा भिन्न हुआ कि भ्रष्ट के समादर समाप्त जिंदगी की छोटी मोटी जरूरतों के लिए गुलाम बनोगे चले थे मुक्ति की खोज में हो गए कहीं गुलाम उससे तो कारागृह में बैठ जाना बेहतर है कारागृह के नियम इतने सख्त नहीं है कारागृह में नियम है मगर इतने सख्त नहीं है क्योंकि आदमियों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं आदमियत की कमजोरी को ध्यान में रख के बनाए गए ये जो शास्त्रों के नियम हैं, यह आदमी को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए यह आदमी के विपरीत बनाए गए ये आदमी को जबरदस्ती खींचतान करके श्रेष्ठता के पद पर लाने की आकांक्षा में बनाए गए ये अमानवीय तो अगर अकेले रहे तो भूखों मरोगे ध्यान ज्ञान की सुविधा नहीं रह जाएगी और अगर किसी संप्रदाय के जाल में पड़े तो गुलाम हो जाओगे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कहीं भागना मत जहां हो जैसी जीवन की व्यवस्था जम गई है उसको जरा भी हिलाना डुलाना मत एक आयोजन हो गया है अब इस आयोजन को व्यर्थ खंडित करके नया आयोजन करने की झंझट क्यों लेनी इस आयोजन का फायदा उठा लो मैं तुमसे बुद्धिमान होने को कह रहा हूं मैं तुमसे यह कह रहा हूं थोड़ी समझदारी बरतो इस आयोजन का फायदा उठा लो पत्नी भोजन बना देती फिर भी कोई भोजन बनाएगा कल किसी और की पत्नी बनाएगी अभी बीमार हो गए तो घर में कोई चिंता कर लेता है कल फिर कोई और चिंता करेगा ये व्यवस्था जम गई इस जमी व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब तुम चाहो तो सारी ऊर्जा को भीतर की तरफ मोड़ सकते हो अब बाहर ऊर्जा को नियोजित करने की कोई जरूरत नहीं इसलिए मैं कहता हूं जहां हो जैसे हो वहीं अंतर यात्रा पर निकल चलो वहीं भीतर सरकने लगो ना गुलाम बनोगे किसी के ना किसी पर निर्भर होोगे स्वावलंबी रहोगे अपने मन के मौजी रहोगे अपने जीवन की व्यवस्था अपने स्वभाव से जमाओगे किसी और के स्वभाव से जमाने की जरूरत नहीं रहेगी अब जीवन की सारी व्यवस्थाएं किसी ने जमाई जिसने जमाई है उसने अपने हिसाब से जमाई तुम्हारा तो उसको पता भी नहीं था तुमको पता है कि महावीर स्वामी सोच रहे थे कि उमंग भाई संन्यास लेंगे ढाई साल बाद तो हिसाब से बनाई जाए व्यवस्था महावीर ने अपने ढंग से बनाई ढंग के लोग मुझे शक है ये कि महावीर को मच्छर नहीं काटते थे शक का कारण ऐसे लोग हैं जिनको मच्छर नहीं काटते मैं एक सज्जन के साथ वर्षों रहा उनको मच्छर काटती नहीं कोई दूसरा बैठे उसकी जान ले लेते और उनके पास नहीं भटकते तो मैंने कहा कि मामला क्या है मच्छर उनसे दूर दूर जाते उनके खून की गंध ऐसी है कि मच्छर को रुचती नहीं मुझे शक है कि महावीर के खून में गंध ऐसी थी नहीं तो नग्न रहना मुश्किल हो गया होता जरूर मच्छर नहीं काटते रहे होंगे मच्छर नहीं परेशान करते रहे होंगे तुम जाके चिकित्सकों से पूछ सकते हो जो रक्त की परीक्षा करते मच्छरों को किसी खास रक्त में रस होता तो उसकी तरफ एकदम आते गंध होती है खास जो उनको खींचती अभी पश्चिम में मच्छरों को पकड़ने के लिए यंत्र बनाए जा रहे हैं उन यंत्रों की कुल खूबी है उनमें खास तरह की गंध है बस यंत्र के भीतर गंध है जैसे ही मच्छर उसमें आता है वो फंस जाता है फिर बाहर नहीं निकल सकता बस भीतर जा सकता है बाहर नहीं निकल सकता भीतर गया कि मरा महावीर ने अपने हिसाब से नियम बनाया होगा अपने जीवन के ढंग को अपने ढंग से जिया अपनी सहजता से जिया महावीर सुबह उठाते थे जल्दी उनको रास आता होगा वैज्ञानिक कहते हैं कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठना रास आता है अगर वो पांच बजे ना उठें तो उन्हें दिन भर बेचैनी मालूम होती और कुछ लोगों को देर से उठना रास आता है अगर वो पांच बजे उठाए तो दिन भर जमाइन लेते हैं और उदास रहते हैं और बेचैन रहते हैं और दिन भर उनका ऐसा लगता है कुछ कमी इसकी वैज्ञानिक परीक्षाएं हुई तो पाया गया कि कारण है हर आदमी का तापमान दो घंटे के लिए रात में नीचे गिर जाता दो से लेके चार डिग्री तक नीचे गिर जाता वो जो दो घंटे के लिए तापमान नीचे गिरता है वही दो घंटे उस आदमी के लिए सबसे गहरी नींद के घंटे अगर वो दो घंटे सोने में बीत गए तो आदमी दिन भर ताजा रहेगा और अगर उन दो घंटों में उसे जगा दिया गया तो वो दिन भर बेचैनी अनुभव करेगा अब इसका ब्रह्म मुहूर्त कुछ लेना देना नहीं किसी के वे दो घंटे रात दो बजे से चार बजे के बीच में होते और किसी के चार से छह के बीच में होते और किसी के पांच से सात के बीच में होते और ऐसे लोग भी जिनके छह और आठ के बीच में होते अब इसमें उनकी मजबूरी उनका कोई हाथ का बस नहीं तुम क्या कर सकते हो कब तुम्हारा तापमान गिर जाता है वे दो घंटे तो तुम्हें सोने ही चाहिए अब अगर तुमने किसी दूसरे के शास्त्र से नियम सीखा तो मुश्किल में पड़ोगे उसने नियम अपने ढंग से बनाया है और अक्सर शास्त्र बुढ़ों ने लिखे यह भी ख्याल रखना उन जमानों में बूढ़े मुश्किल से लिख पाते थे जवानों की तो बात ही क्या जिंदगी भर थोड़ा बहुत सीख साख के बुढ़ापे में लिख पाते थे सब शास्त्र बुढ़ों ने लिखे बुढ़ों की नींद कम हो जाती जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है मां के पेट में बच्चा 24 घंटे सोता है फिर पैदा होने के बाद 22 घंटे सोता है फिर 20 घंटे फिर 18 घंटे घटते घटते घटते 8 घंटे सात घंटे छह घंटे फिर पांच घंटे चार घंटे तीन घंटे बूढ़े तीन घंटे दो घंटे में नींद को पूरा कर लेते अब अगर 80 साल का आदमी किताब लिखेगा कि लोगों को कितना सोना चाहिए वो लिखेगा तीन घंटे काफी अब कोई 20 साल का जवान लड़का इसके चक्कर में पड़ गया तो गया काम से मारा गया बेवक्त मारा गया इसकी जिंदगी भर खराब हो जाएगी इसी ब्रह्म मुहूर्त में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ब्रह्म मुहूर्त में मारे गए क्योंकि उनको उठना ही है किताब में लिखा है कि पांच बजे उठाना और उनकी नींद पूरी नहीं होती एक युवक मेरे पास आता था उसके माँ बाप उसे लाए थे कि आप कुछ करिए वो बिल्कुल पागल हो रहा था मैंने उससे पागलपन का मैंने कहा इसकी मेरे पुष्ट इसकी पूरा इतिहास मुझे कहो कि मामला क्या है उन्होंने कहा और कुछ मामला नहीं हम आपके पास इसीलिए लाए कि आप ही एक आदमी जो शायद इसको बुद्धि दे सके क्योंकि इसको धार्मिक होने की भ्रांति ये तीन चार साल से स्वामी शिवानंद की किताबों में उलझा हुआ है किताबों में लिखा तीन बजे उठाना चाहिए तो यह तीन बजे उठता है तीन बजे उठाता तो दिन भर इसको नींद आती तो यह गया स्वामी जी से पूछने स्वामी जी ने कहा कि दिन भर नींद आना तो तामसी लक्षण इसका मतलब कि तेरा भोजन तामसी तू सिर्फ दुग्धाह तो इसमें और सब भोजन बंद कर दिया अब यह दुग्धाह करता है सिर्फ दूध ही पीता है तो कमजोर हो गया है, सूख गया बिल्कुल कितना दूध पियोगे और प्राकृतिक रूप से दूध सिर्फ बच्चों के लिए तुमने किसी जानवर को एक उम्र के बाद दूध पीते देखा सिर्फ आदमी ये मोहनता करता है नहीं तो दूध तो सिर्फ बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए उनके लिए जरूरत है जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी होती दूध तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता क्या थोड़ा बहुत ले लो तो ठीक है मगर दूध ही दूध पे जीओगे और शास्त्रों में लिखा हुआ है और स्वामी शिवानंद के शास्त्र में तो बहुत जोर से लिखा हुआ है कि दूध ही शुद्ध आहार है अब ये बिल्कुल भ्रांत और झूठी बात है दूध तो शुद्ध खून है शुद्ध आहार कैसे होगा मां के स्तन में ग्रंथियां होती हैं जिसमें खून दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है खून में दो तरह के कण होते हैं सफेद और लाल सफेद कणों को अलग कर देता है इस वही दूध बनता है इसलिए दूध पीने से खून बढ़ता है दूध खून है शुद्ध खून है मांसाहार का हिस्सा है दुनिया में एक ऐसा धर्म भी है कोई कर्श जो दूध नहीं पीते क्योंकि वो कहते हैं ये मांसाहार है वो शुद्ध शाकाहारी दूध दही घी सभी चीज का वर्जन है मगर एक एक धारणा होती है दूध शुद्ध आहार ऋषि मुनि पीते रहे सदा तो युवक दूध ही दूध पीने लगा दुबला हो गया कमजोर हो गया मस्तिष्क उसका थोड़ा डमाडोल होने लगा क्योंकि मस्तिष्क के लिए खास तरह की ऊर्जा चाहिए अगर न मिले तो मस्तिष्क टूटने लगता है उसकी विक्षिप्त जैसी दशा होने लगी ये सारा का सारा हुआ शास्त्र के अनुसार मैंने उसने कहा पागल दिन में नींद आती हुआ कोई तामस का लक्षण नहीं वो सिर्फ इस बात का लक्षण है कि रात नींद पूरी नहीं हुई तू तो ठीक से सो ये बम मुहूर्त में उठना तुझे ठीक नहीं पड़ रहा है और अभी तेरी उम्र इतनी नहीं, नहीं कि तू चार पांच घंटे सोने से गुजार ले अभी तुझे सात आठ घंटे नौ घंटे सोना ही चाहिए बहुत समझाया तो उसकी समझ में आया ठीक से सोना शुरू किया तो दिन की नींद बंद हो गई तो मैंने कहा देख तामसिक बात बदल गई ना अब दिन में नींद नहीं आती अब तू तो ये भोजन बदल क्योंकि तामस के लिए तूने ये भोजन शुरू किया था अब साधारण भोजन पर छह महीने में युवक स्वस्थ हो गया लेकिन जब वो गया शिवानंद के दर्शन को तो उन्होंने कहा तू भ्रष्ट हो गए यहां स्वस्थ होना भ्रष्ट होना है यहां रुग्ण और बीमार तरह के लोग और विक्षिप्त तरह के लोग स्वीकार किए जाते सदा ख्याल रखना नियम किसी दूसरे के बनाए तुम्हारे काम के लिए नहीं तुम अपने जीवन को अपने ढंग में ढालो बस इतना ही स्मरण रखो गुरु के द्वारा सूक्ष्म निर्देश मिलते हैं स्थूल आदेश नहीं सदगुरु के द्वारा दिशा मिलती है एक एक कदम का विस्तार नहीं इतना ही ख्याल रखो कि परमात्मा के साथ होना है और भीतर जाना है फिर बाकी विस्तार की बात में खुद तय करो कब उठना है कब सोना है क्या खाना है क्या पीना है कैसे जीना है वो तुम अपने अनुकूल खोजो इसलिए मेरे सन्यासी को मैं कोई अनुशासन नहीं देता सब अनुशासन बाहर से दिए गए गुलामी के जन्मदाता हैं और सन्यासी तो स्वतंत्रता की खोज में चला है तीसरा प्रश्न जीवन में इतना दुख क्यों है दुख चुनौती है विकास का अवसर है दुख अनिवार्य है दुख के बिना तुम जागोगे नहीं कौन जगाएगा तुम्हें हालत तो यह है कि दुख भी नहीं जगा पा रहा है तुम दुख से भी अपने को धीरे धीरे राजी कर लिए हो तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर रहता है तो ट्रेनें निकलती रहती आती जाती रहती सन्टिंग होती रहता है गाड़ियों का और शोरगोल मस्ता रहता मगर उसकी नींद नहीं टूटती तुम इतने सो गए हो कि अब तुम्हें दुख भी नहीं जगाता मालूम पड़ता है लेकिन दुख का इस अस्तित्व में उपयोग एक ही है कि दुख मानता है जगाता है दुख बुरा नहीं है दुख ना हो तो तुम सब गोबर के ढेर हो जाओगे दुख तुम्हें आत्मा देता है दुख चुनौती है इसलिए दुख को तुम कैसा लेते हो इस पे सब निर्भर है दुख को चुनौती की तरह लो लेकिन तुम्हें कुछ और ही सिखाया गया तुम्हें सिखाया गया है कि दुख तुम्हारे पाप कर्मों का फल सब बकवास दुख चुनौती एक अवसर तुम दुख को देखो और जागो दुख के तीर को चुभने दो भीतर उसी से तुम्हें परमात्मा की याद आनी शुरू होगी एक सूफी फकीर था शेख फरीद उसकी प्रार्थना में एक बात हमेशा होती थी उसके शिष्य उससे पूछने लगे कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती हम भी प्रार्थना करते हैं और को भी हमने प्रार्थना करते देखा लेकिन यह बात हमें कभी समझ में नहीं आती तुम रोज रोज ये क्या कहते हो कि हे प्रभु थोड़ा दुख मुझे तू रोज देते रहना ये भी कोई प्रार्थना लोग प्रार्थना करते सुख दो और तुम प्रार्थना करते हुए प्रभु थोड़ा दुख रोज देते रहना फरीद ने कहा कि सुख में तुम्हें तो सो जाता हूं और दुख मुझे जगाता है। सुख में तुम्हें तो अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूं और दुख में मुझे उसकी याद आती दुख मुझे उसके करीब लाता है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं हे प्रभु इतना कृपालू मत हो जाना कि सुख ही सुख दे दे क्योंकि मुझे अभी अपने पर भरोसा नहीं तू सुख ही सुख दे दे तो मैं सो ही जाऊं जगाने को कोई बात ना रह जाए अलार्म ही बंद हो गए तू अलार्म बजाता रहना थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना ताकि याद उठती रहे मैं तुझे भूल ना पाऊं तेरा भी ना हो जाए देखते हो देखने के ढंग पर सब निर्भर करता है मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं ये तुम्हारे पाप इत्यादि का फल नहीं है जो तुम भोग रहे हो ये जीवन की सहज व्यवस्था का अंग है जहनो दिल में अगर बसीरत हो तीरगी कैसे नूर देती है जिस की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का सऊर देती है जहनो दिल में अगर बसीरत हो अगर देखने की शक्ति हो क्षमता हो आंख हो जहनो दिल में अगर बसीरत हो तीरगी कैसे नूर देती है तो अंधेरे को ही प्रकाश में बदल लेने की कला आ जाती है जिस राह में हर एक ठोकर और जिंदगी की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का सऊर देती है जिंदगी का राज खोलती जिंदगी का रहस्य खोलती जिंदगी के द्वार खोलती जिंदगी की महिमा प्रकट होती जीवन का प्रसाद मिलता है सब तुम पर निर्भर है जहनो दिल में अगर बसीरत हो तीरगी कैसे नूर देती है जीश्त की राह में हरित ठोकर जिंदगी का सऊर देती है हाथ साते हयात की आंधी हसब तोफीक रास आती है तेज करती है सो जो अहले कमाल नाकिसों के दिए बुझाती है इंतकाम गमो अलम लेंगे जिंदगी को बदल कदम लेंगे मर गए तो कजाये गेती के जर्र जर्रे में हम जन्म लेंगे जिंदगी में ना कोई गम हो अगर जिंदगी का मजा नहीं मिलता राह आसान हो तो रहो को गुम रही का मजा नहीं मिलता जिंदगी में भटकने का भी एक मजा है क्योंकि भटक के पाने का एक मजा है जिसने खोया नहीं उसे पाने का मजा नहीं मिलता इस जिंदगी के विरोधाभास को जो समझ लेगा उसने जीवन का सारा राज समझ लिया लोग पूछते हैं हम परमात्मा से दूर क्यों हो गए इसलिए कि हम पास हो सके दूर न हो गए तो पास होने का मजा नहीं मछली को निकाल लो सागर से छोड़ दो घाट पर तड़फती पहली दफा पता चलता है कि सागर में होने का मजा क्या था सागर में थी एक क्षण पहले तक तब तक सागर का कोई पता नहीं था अब अगर ये सागर में वापस गिरेगी तो अहो भाव होगा अब ये जानेगी कि सागर का कितना कितना उपकार है मेरे ऊपर दूर हुए बिना पास होने का मजा नहीं होता विरह की अग्नि के बिना मिलन के फूल नहीं खिलते विरह की लपटों में ही मिलन के फूल खिलते हाथ साते हयात की आंधी जीवन की दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं की आंधी हस तोफीक रास आती पात्रता के अनुसार रास आती तुमने देखा तूफान आता है छोटे मोटे दियो को बुझा देता है और घर में आग लगी हो इस जंगल में आग लगी हो तो और लपटों को बढ़ा देता है यह बड़े मजे की बात है छोटा दिया बुझ जाता है और लपटें जंगल की ओर बढ़ जाती तूफान वही था सब पात्रता के अनुसार है तुम जरा जागो तुम जरा जंगल की आग बनो और तुम पाओगे कि जिंदगी की हर आंधी तुम्हारी लपटों को बढ़ाती तुम्हें बुझा नहीं पाती जिंदगी का हर दुख तुम्हें परमात्मा के सुख के करीब लाता है तेज करती है सोजे अहले कमाल नाकिसों के दिए बुझाती जिंदगी में न कोई गम हो अगर और अगर दुख ना हो जीवन में जिंदगी का मजा नहीं मिलता तो सुख का अनुभव ही नहीं हो सकेगा कांटों के बिना गुलाब के फूल में कोई रस नहीं है कोई अर्थ नहीं अंधेरी रातों के बिना सुबह की ताजगी नहीं और मौत के अंधेरे के बिना जीवन का प्रकाश कहा जिंदगी में न कोई गम हो अगर जिंदगी का मजा नहीं मिलता राह आसान हो तो रहो को गुम रही का मजा नहीं मिलता देखो इस तरह से तब संसार भी परमात्मा के मार्ग पर एक पड़ाव है फिर संसार परमात्मा का विपरीत नहीं है विरोध नहीं है वरण परमात्मा को पाने की ही चेष्टा का एक अनिवार्य अंग है यह दूरी पास आने की पुकार है यह दुख जागने की सूचना है चौथा प्रश्न भगवान हमारे आदरणीय गुरु भाई स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती भी स्वामी ब्रह्म वेदांत की भांति भ्रांत दिशा में अग्रसर हो रहे वे कहते हैं कि मुझे ध्यान वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि भगवान ने नियत किया है पूछा है विजय भारती ने विजय भारती तुम जब भी प्रश्न पूछते हो गलत प्रश्न पूछते हो तुम्हें गलत प्रश्न ही लगते पहले तो प्रश्न की तुम्हारी गलती सदा यह होती कि तुम दूसरों के संबंध में प्रश्न पूछते हो जैसे कि तुम्हारी अब अपनी कोई समस्या नहीं रही कभी ले आते हो कि विजयानंद ने, ने, ने ऐसा कहा कभी ले आते हो कि अर्त ने ऐसा कहा कभी ले आते हो कि अब अभी स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने ऐसा कर दिया तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं सब समाप्त हो गई अब तुम्हें दुनिया के और सारे लोगों की समस्याएं हल करने में ही एकमात्र काम शेष रह गया है तुम्हें प्रयोजन क्या है और तुम कौन वो निर्णायक कि स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती भी ब्रह्म वेदांत की भांति भ्रांत दिशा में अग्रसर हो रहे हैं तो मालूम होता उनसे भी आगे पहुंच गए तो तुम्हें कैसे पता चले कि भ्रांत दिशा में अग्रसर हो रहे तुम्हें निर्णय लेने का किसने कहा तुम कैसे निर्णायक बन जाते हो ये सब तुम्हारा अहंकार है मुझे पता है कौन किस दिशा में जा रहा है वो मेरी जिम्मेवारी है तुम कोई ओम प्रकाश के गुरु नहीं हो तुम चिंता ना लो ये चिंता मेरी है मैंने ही उन्हें कहा है कि अब ध्यान मत करो वो ब्रांड दिशा में नहीं जा रहे हैं। ध्यान का काम पूरा हो गया है कोई सदा ध्यान ही थोड़ी करते रहना है ध्यान तो औसधि है जब बीमारी चली गई तो औषधि बंद कर देनी होती नहीं तो फिर औषधि को पीते रहोगे तो औषधि ही बीमारी हो जाएगी ओम प्रकाश के ध्यान का काम पूरा हो गया अब वे उस मस्ती में है जिस मस्ती को ध्यान से पैदा नहीं करना होता अब मस्ती की धार बह रही अब उठते बैठते ध्यान लगा हुआ है वे भ्रांत दिशा में नहीं है भ्रांत दिशा में तुम हो वे तो ठीक चल रहे हैं मुझसे पूछ के चल रहे हैं सच तो यह है जब मैंने उनसे कहा अब ध्यान इत्यादि छोड़ दो तो उनकी आंख में आंसू आ गए थे छोड़ना नहीं चाहते थे लगाव बन जाते हैं जिस ध्यान से इतना मिला हो उसको छोड़ दो जिस औषधि से ऐसा स्वास्थ्य जन्मा हो उसे छोड़ दो लेकिन मुझे तुमसे औषधियां भी छुड़ानी होंगी कांटा लग जाता है पैर में दूसरे कांटे से उसे निकाल लेते हैं फिर दोनों को फेंक देते हैं ना ये थोड़ी है कि दूसरे कांटे को जिससे कांटा निकाला संभाल के घाव में रख लेते हैं कि बड़ा प्यारा कांटा है ध्यान कोई चरम बात थोड़ी है ध्यान तो एक उपाय है विधि कोई विधि चरम नहीं होती जब ध्यान की चोट लग गई और भीतर जागने का झरना बहने लगा तो बस अब ध्यान को छोड़ देना है अब सहज ध्यान रहने लगेगा ओम प्रकाश ठीक मार्ग पर है लेकिन कुछ लोगों को यही लगा रहता है वो दूसरों की चिंता में पड़े हुए हैं। विजय भारतीय को सदा इसी तरह के प्रश्न उठते अब दोबारा इस तरह के प्रश्न मत पूछना और ये मैं विजय भारतीय को नहीं कह रहा हूं औरों को भी कह रहा हूं ऐसे और लोग भी हैं जो इसी तरह के प्रश्न पूछते रहते अगर मैं जवाब नहीं देता तो नाराजगी के पत्र लिखते हैं कि हमारे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं? तुमने पूछ लिया इतना ही काफी नहीं है कि तुम्हें जवाब मिलना ही चाहिए क्योंकि मैं ये भी तो देखूंगा कि तुमने जो पूछा है वो कूड़ा करकट तो नहीं है फिर इतने लोग यहां बैठे हैं तुम कूड़ा करकट कुछ भी पूछ लो इन सबका समय भी खराब करना मेरा भी समय खराब करना ओम प्रकाश को पूछना होगा मुझसे पूछेंगे ध्यान करना कि नहीं करना ये मेरे और उनके बीच की बात है ये किसी और सन्यासी को इसमें किसी तरह का संबंध लेने की जरूरत नहीं है इसका मतलब सिर्फ इतने होता तुमको बड़ी अड़चन हो रही होगी कि ये ओम प्रकाश हमसे आगे कैसे निकल गए कभी हमें तो ध्यान की जरूरत है और इन्हें ध्यान की जरूरत न रही ये सदा हुआ है यह इतना ज्यादा हुआ है कि मैंने तय कर लिया है कि किन किन लोगों की समाधि की अवस्था पक गई है उनका मैं नाम भी नहीं ले रहा कौन कौन व्यक्ति संबोधि के करीब पहुंच रहे हैं उनका मैं तुम्हें कोई पता भी नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारी भीड़ ज्यादा है कोई एकाध व्यक्ति का अगर मैं नाम ले दू कि यह व्यक्ति अब ध्यान की आखिरी अवस्था में आ गया तुम सब उसके दुश्मन हो जाओगे क्योंकि तुम सब ये सिद्ध करने की चेष्टा करोगे नहीं यह कैसे हो सकता है? हमारे रहते कोई दूसरा कैसे समाधि को उपलब्ध हो सकता है अभी हम नहीं उपलब्ध हुए आप कैसे हो सकते तुम जाके भूल चूक निकालने लगोगे तुम उनके आचरण में कुछ चूके खोजने लगोगे नहीं तो तुम गढ़ लोगे कल्पना कर लोगे लेकिन तुम स्वीकार ना कर सकोगे ऐसा अतीत में भी हुआ है चीन में प्रसिद्ध फिर हुआ लिंची जब वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो उसके गुरु ने रात में आधी रात में उसे बुलाया और कहा कि तू तो उपलब्ध हो गया और तो मेरे पास भेट देने को कुछ भी नहीं है ये मेरा पुराना लबादा है अब इसकी मुझे जरूरत भी नहीं क्यों जल्दी ही शरीर छोड़ दूंगा मैं इसी प्रतीक्षा में था कि कोई एकाद उपलब्ध हो जाए तो मेरे दिए को जलाए रखे अब तू उपलब्ध हो गया ये तू लबादा ले ले और यहां से भाग जाओ जितनी दूर निकल सके निकल जा उसने कहा लेकिन भागने की क्या जरूरत लिंची के गुरु ने कहा तुझे पता नहीं यहां जो मेरे 500 और भिक्षु हैं वो मिलकर तुझे मार डालेंगे वो बर्दाश्त न कर सकेंगे और बर्दाश्त न करने के कई कारण भी थे पहला तो कारण यह था कि यह सबसे ज्यादा अज्ञात नाम शिष्य था इसको कोई जानता ही नहीं था एक ऐसे काम में लगा था जिसको कोई कभी जानता ही नहीं इसका नाम भी लोगों को पता नहीं था उन 500 सौ भिक्षुओं में बड़े प्रसिद्ध लोग थे देश भर में जिनका नाम था ख्याति थी पंडित थे शास्त्रकार थे दिवादी थे वक्ता थे किताबें लिखी थी मान्यता थी प्रतिष्ठा थी ऐसे लोग थे गुरु ने पंद्रह दिन पहले घोषणा की थी कि मेरा अंतिम समय करीब आ गया इसके पहले कि मैं जाऊं मैं जानना चाहता हूं कि कौन है जिसको दिया उपलब्ध हो गया है जो सोचता हो कि उसे उपलब्ध हो गया हुआ कि मेरे दरवाजे पर चार पंक्तियों में अपने जीवन का सार अनुभव लिख जाए उन्हीं पंक्तियों से सिद्ध हो जाएगा कि वो उपलब्ध हो गया या नहीं जो सबसे महापंड था लोक ख्याति को उपलब्ध उसने ही हिम्मत की बाकी ने तो हिम्मत भी नहीं की क्योंकि तो वो जानते थे गुरु को धोखा देना आसान नहीं अभी हुआ नहीं था अनुभव तो कैसे लिखते लिखेंगे तो उधार होगा शास्त्र ने भी पढ़े थे शास्त्रों में अनुभव के शब्द भी पढ़े थे चाहते तो वो भी चार पंतियां लिख सकते थे लेकिन उन्होंने कहा कि तो झंझट खड़ी हो जाएगी गुरु कोई साधारण गुरु नहीं था अगर गलती हो तो मारपीट भी करता था सिर तोड़ देता था इस महापंडित ने भी रात जाके अंधेरे में उसके दरवाजे पर चार पंतियां लिखती पंतियां बड़ी प्यारी और प्रसिद्ध पंतियां हैं पंतियां थी कि मन एक दर्पण की भांति है इस पर कर्म की विचार की धूल चम जाती उस धूल को झाड़ दे दर्पण निर्मल हो जाए बस यही उपलब्धि है यही समाधि अब और क्या कहने को रहा कहती बात हो गई बात लेकिन इसने भी रात को अंधेरे में लिखी और दस्त नहीं की क्योंकि इसे पता था कि ये मैं कह तो रहा हूं मगर यह अनुभव मेरा नहीं है ये दर्पण मेरा साफ नहीं हुआ है अभी असल में ये दर्पण में जमी धूल ही बोल रही अभी दर्पण नहीं बोल रहा है पता तो उसे था अपने को कैसे धोखा दोगे तो उसने दस्तखत नहीं किए कि अगर गुरु कह देगा कि हां ठीक तो सुबह जाके घोषणा कर दूंगा कि मैंने लिखा और गुरु अगर कह देगा कि ठीक नहीं तो चुपचाप रहूंगा बात ही नहीं उठेगी पता नहीं किसने लिखा बेईमानी यहां भी कर गया सुबह गुरु उठा और उसने तो कहा पकडो इस आदमी को किसने ये दीवार खराब की इसकी पिटाई करनी होगी मगर पकड़ो कैसे किसी का नाम तो था ही नहीं बात आई और गई हो गई सारे आश्रम में एक ही चर्चा थी कि पंक्तियां हैं तो बड़ी सुंदर मगर पंतियों के सौंदर्य का थोड़ी सवाल है पंक्तियों का सत्य क्या है उसने बड़ी कविता में बांध के लिखा था बड़े प्यारे ढंग से लिखा था कैलिग्राफी सुंदर थी पंक्तियां सुंदर थी शब्द ठीक बैठाए थे और सार की बात कह दी थी शास्त्रों का सारा सार आ गया था यही चर्चा का विषय था बड़ी सरगर्मी थी सभी बात कर रहे थे कि और उसमें क्या सुधार हो सकता है इस बूढ़े को कुछ पसंद ही नहीं आता नाराज हो रहे थे कि जिसने भी लिखी पंक्तियां तो सुंदर ऐसी ही बात करते हुए चार भिक्षु भोजनालय से बाहर निकल रहे थे कि ये लिंची चावल कूट रहा था इसका काम ही चावल कूटना था ये जब आया था बारह साल पहले और इसने गुरु से कहा था कि मुझे अंगीकार कर लो तो गुरु ने इसकी तरफ देखा था और कहा था कि तू सच में बदलना चाहता है धार्मिक होना चाहता है या केवल धर्म की बातें जानना चाहता है इसने कहा था जब आप जैसा सदगुरु मिले तो धर्म की बातें जान के क्या करूंगा धर्म की बातें तो कहीं भी सस्ते पंडित पुरोहितों से जान लेता वो तो गांव गांव उपलब्ध थे धर्म की बातें नहीं जानना धर्म जानना है तो गुरु ने कहा था फिर सुन फिर तो चला जा आश्रम के चौके में और चावलकूट और अब दोबारा मेरे पास मत आना बस चावल कूट और कुछ मत करना यही तेरा ध्यान यही तेरी विधि यही तेरी साधना जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा बारह साल बीत गए थे ना तो गुरु आया ना लिंची दोबारा गुरु के पास गया ना तो शास्त्र पढ़े इन बारह सालों में फुर्सत ही ना थी ना बातचीत की लोगों से और वहां बड़े बड़े पंडित थे ज्ञानी ध्यान थे कौन इस लिंची से बात करे ये तो सबसे निम्नतम था सूद्र समझो चावल कूटता सुबह से उठ के शाम तक चावल कूटता रहता 500 सौ भिक्षुओं के लिए चावल कूटना बड़ा काम था मगर चावल कूटते कूटते कूटते कुछ सोच विचार को तो था भी नहीं गुरु ने कहा था और कुछ करना भी मत तो उसने कुछ और किया भी नहीं सोचा भी नहीं बस चावल कूटना और चावल कूटना और चावल कूटना बारह साल बीतते बीतते तो विचार समाप्त हो गए दर्पण खाली हो गए, धूल धूलमूल जमने की जरूरत ही ना रही धूल तो रोज जमानी पड़ती तो जमती बारह साल कुछ सोचे ही नहीं सोचने को कुछ था भी नहीं चावल ही कूटना था उसमें सोचने जैसी बात भी क्या थी ये चार भिक्षु बात करते निकल रहे थे कि लिंची ने सुना वो पंथियां दोहरा रहे थे कि अद्भुत पंथियां हैं कि मन एक दर्पण है दर्पण पर विचार की कर्म की धूल जम जाती धूल को झाड़ दो दर्पण शुद्ध हुआ यही समाधि प्यारे वचन है मगर उस बूढ़े को कुछ रास नहीं आता अब इसके ऊपर और कौन सुधार कर सकेगा ये लिंची चावल कूट रहा था हंसने लगा इसकी हंसी सुनकर वो चारों चौके इसे कभी किसी ने हंसते भी नहीं देखा था उन्होंने पूछा तुम हंसे क्यों इसने कहा कि गुरु ठीक कहते सब बकवास है उन्होंने कहा यह तुम बोल रहे हो जो 12 साल से सिर्फ चावल कूटते हो अभी मैं अगर किसी दिन कह दूं कि दीक्षा को समाधि उपलब्ध हो गई तो तुम मानोगे कि दीक्षा चौका चलाती उसको कैसे समाधि उपलब्ध हो गई कौन मानेगा ये तो उन्होंने मजाक में कहा तो फिर तुम लिख दो चल के उसमें कहा बड़ी मुश्किल है क्योंकि 12 साल में हमें लिखना भी भूल गया तुम लिख दो तो मैं बोल देता हूं वो गया उसने चार पंक्तियां बोल दी किसी ने लिख दी दीवार पर चार पंक्तियां थी मन का कोई दर्पण नहीं धूल जमेगी कहा जिसने ये जाना उसने जाना रात आधी गुरु ने उसे बुलाया और कहा कि तूने ने पाली मगर अब तू भाग जा झे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा लोग मार डालेंगे, लबादा दे दिया और लिंची को भगा दिया आश्रम से और निश्चित चेष्टाएं की गई लोगों ने उसका पीछा किया उसको मारने की चेष्टाएं की गई क्योंकि बड़े बड़े पंडित थे और तुम जानते हो पंडितों का अहंकार उनको यह चोट भारी हो गई कि एक चावल कूटने वाला और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए और हम बैठे स्वास्थ्य पढ़ते रहे और हम पूजा किए पाठ किए मंत्र तंत्र किए और ये आदमी कुछ भी नहीं किया चावल कूटता रहा ये उपलब्ध हो जाए ये बर्दाश्त के बाहर यहाँ बहुत लोग करीब आ रहे हैं बहुत लोग करीब आएंगे बहुत लोग उपलब्ध होंगे यहां बहुतों की अंधेरी रात में दिया भबक के चलने वाला है बहुत से लोग दहली पे आके खड़े हुए जा रहे हैं मगर मैं चुप रहूंगा उनके नाम तुमसे कहूंगा नहीं तुम उनको बर्दाश्त न कर सकोगे तुम उनसे बदला लेने लगोगे तुम उनको सताने लगोगे उन सीधे सादे लोगों को तुम अड़चन में डालने लगोगे विजय भारती इस तरह के प्रश्न पूछना बंद करो तुम्हारा प्रयोजन तुम्हारी अपनी साधना से होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं दूसरे में क्या हो रहा है ये मेरे और उसके बीच की बात है आखिरी प्रश्न भगवान आत्मा परमात्मा पूर्वजन्म पुनर्जन्म मंत्र तंत्र चमत्कार भाग्य आदि में मेरा कतई विश्वास नहीं मैं निपट नास्तिक ध्यान भी करता हूं पर मन का कोई सहयोग नहीं रहता आपके प्रवचनों में अनोखा आकर्षण है तथा मन को आनंद से अभिभूत प्रेरणाएं मिलती मन की गहरी गुत्थिया खुल जाती आपके प्रति मन अगाध श्रद्धा से भर जाता है क्या मैं आपके सन्यास के योग्य हूं पूछा है मोतीलाल शाह मैं नास्तिकों की ही तलाश में वे ही असली पात्र आस्तिक तो बड़े पाखंडी हो गए आस्तिक तो बड़े झूठे हो गए अब आस्तिक में और सच्चा आदमी कहां मिलता है अब वे दिन गए जब आस्तिक सच्चे हुआ करते थे अब तो अगर सच्चा आदमी खोजना हो तो नास्तिक में खोजना पड़ता है आस्तिक के आस्तिक होने में ही झूठ है उसे पता तो है नहीं ईश्वर का कुछ और मान बैठा ना आत्मा का कुछ पता है और विश्वास कर लिया ये तो झूठ की यात्रा शुरू हो गई और बड़े झूठ आदमी छोटे मोटे झूठ बोलता उसको तुम क्षमा कर देते हो क्षमा करना चाहिए लेकिन ये बड़े बड़े झूठ क्षमे भी नहीं ईश्वर का पता है अनुभव हुआ है दीदार हुआ है दर्शन हुआ है साक्षात्कार हुआ है कुछ नहीं हुआ माँ बाप से सुना है पंडित पुरोहित से सुना है आसपास की हवा में गूंज है कि ईश्वर है मान लिया है भय के कारण लोभ के कारण संस्कार के कारण ये मान्यता दो कौड़े की है असली आस्तिकता थोड़ी यह नकली आस्तिकता है असली आस्तिकता असली नास्तिकता से शुरू होती नास्तिक कौन है नास्तिक वह है जो कहता है मुझे अभी पता नहीं तो कैसे मानूं? जब तक पता नहीं तब तक कैसे मानूं? जानूंगा तो मानूंगा और जब तक नहीं जानूंगा नहीं मानूंगा मैं ऐसे ही नास्तिकों की तलाश में जो कहता है जब तक नहीं जानूंगा तब तक नहीं मानूंगा मैं उसी के लिए क्योंकि मैं जनाने को तैयार आओ मैं तुम्हें ले चलू उस तरफ मैंने देखा है तुम्हें दिखा दू आस्तिक को तो फिक्र ही नहीं है देखने की वो तो कहता हम तो मानते ही है झंझट में क्या पढ़ना हम तो पहले ही से मानते हैं ये उसकी तरकीब है परमात्मा से बचने की उसकी परमात्मा में उत्सुकता नहीं इतनी भी उत्सुकता नहीं कि इंकार करे वो परमात्मा को दो कौड़ी की बात मानता वो कहता है क्या जरूरत है फिक्र करने की असल में परमात्मा की झंझट में वो पढ़ना नहीं चाहता इसलिए कहता है कि होगा जरूर होगा होने ही चाहिए जब सब लोग कहते हैं तो जरूरी होगा इसको बातचीत के योग्य भी नहीं मानता इस समय नहीं गंवाना चाहता वो कहता है ये औपचारिक बात है कभी हुआ है चर्च कभी हुआ है मंदिर कभी रामलीला देख ली सब ठीक अच्छा है सामाजिक व्यवहार है सबके साथ रहना है तो सबके जैसा होके रहने में सुविधा है सब मानते हैं हम भी मानते हैं अब भीड़ के साथ झंझट कौन करे और झंझट करने योग्य बात भी कहा है इसमें इतना बल ही कहा है कि इसमें हम समय खराब करें तुम देखते हो लोग राजनीति की ज्यादा विवाद करते बजाय धर्म के बड़ा विवाद करते हैं कौन सी पार्टी ठीक बड़ा विवाद करते हैं कि कौन सा सिद्धांत ठीक धर्म का तो विवाद ही खो गया धर्म का विवाद ही कौन करता है अगर तुम एकदम बैठे हो कहीं होटल में क्लब घर में और एकदम उठा दो ईश्वर है नहीं सब कहीं भाई होगा बैठो शांत रहो जरूर होगा मगर यहां झंझट तो खड़ी ना करो इस बकवास में पढ़ना चाहता है नास्तिक अभी भी उत्सुक है नास्तिक का मतलब यह वो ये कहता है कि परमात्मा अभी भी विचारणी प्रश्न है खोजने योग्य है जिज्ञासा योग्य जाऊंगा खोजूंगा नास्तिक यह कह रहा है कि मैं दांव पर लगाने को तैयार समय तो समय लगाऊंगा मेरे अपने देखे जगत में जो परम आस्तिक हुए हैं उनकी यात्रा परम नास्तिकता से ही होती क्योंकि सच्चाई से ही सच्चाई की खोज शुरू होती कम से कम इतनी सच्चाई तो बरतो कि जो नहीं जानते हो उसको कहोमत की मानता हूं नास्तिक की भूल कहां होती नास्तिक की भूल इस बात में नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक की भूल इस बात में है कि ईश्वर के न होने को मानने लगता भूल हो जाती फर्क समझ लेना अगर नास्तिक ईमानदार है तो वो इतना ही कहेगा कि मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूं है मैं कैसे कहूं नहीं अपना अज्ञान घोषणा करेगा लेकिन ईश्वर के संबंध में हा या नहीं का कोई निर्णय जवाब नहीं देगा ये असली नास्तिक है जो नास्तिक कहता है कि मुझे पता है कि ईश्वर नहीं यह झूठा नास्तिक है यह आस्तिक जैसी झूठा है आस्तिक ने एक तरह की झूठ पकड़ी है बिना पता हुए कहता है कि ईश्वर है इसने दूसरी तरह की झूठ पकड़ी बिना पता हुए कहता है कि ईश्वर नहीं है दोनों झूठ असली नास्तिक कहता है मुझे पता नहीं मैं अज्ञानी हूं मैंने अभी नहीं जाना इसलिए मैं कोई भी निर्णय नहीं दे सकता मैं कोई निष्कर्ष घोषित नहीं कर सकता मगर यही तो खोजी की अवस्था है यही तो जिज्ञासा का आविर्भाव है यहीं से तो जीवन की यात्रा शुरू होती तुम कहते हो आत्मा परमात्मा पूर्वजन्म पुनर्जन्म मंत्र तंत्र चमत्कार भाग्यादि में, में मेरा कतई विश्वास नहीं मैं निपटनास्तिक हूं तो तुम ठीक आदमी के पास आ गए अब तुम्हें तो कहीं जाने की कोई जरूरत ना रही यहां रहा तुम्हारा सदगुरु मैं भी महानास्तिक हूं दोस्ती बन सकती मैं तुम्हारी नहीं को हां मैं बदल दूंगा मगर यह बदलाव किसी विश्वास के आरोपण से नहीं ये बदलाव किसी अनुभव से और वो अनुभव शुरू हो गया है किरण उतरने लगी तुम कहते हो आपके प्रवचनों में अनोखा आकर्षण तथा मन को आनंद से अभिभूत प्रेरणाएं मिलती शुरू हो गई बात क्योंकि परमात्मा आनंद का ही दूसरा नाम है परमात्मा कुछ और नहीं आनंद की परम दशा है आनंद की चरम दशा है परमात्मा सिर्फ एक नाम है आनंद के चरम उत्कर्ष का शुरू हो गई बात तुम मुझे सुनने लगे डोलने लगे मेरे साथ तुम मुझे सुनने लगे मस्त होने लगे तुम मेरी सुराही से पीने लगे शुरू हो गई बात तुम रंगने लगे मेरे रंग में अब देर की कोई जरूरत नहीं तुम सन्यासी बनो बनना ही होगा अब बचने का कोई उपाय भी नहीं अब भागने की सुविधा भी नहीं मेरे संन्यास में आस्तिक स्वीकार है नास्तिक स्वीकार है आस्तिक को असली आस्तिक बनाते क्योंकि आस्तिक झूठे नास्तिक को परम नास्तिकता में ले चलते हैं क्योंकि परमास्तिक और परम नास्तिक एक ही हो जाते कहने भर का भेद है आखिरी अवस्था में हां और ना में कोई भेद नहीं रह जाता वो एक ही बात को कहने के दो ढंग हो जाते इसलिए तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ने ये नहीं कहा अंत में कि ईश्वर है महावीर ने नहीं कहा कि ईश्वर है ये अद्भुत आस्तिक इनकी आस्तिकता ईश्वर की घोषणा पर निर्भर नहीं मगर दोनों ने यह कहा कि आनंद है ईश्वर गौन है बात असली बात आनंद है सच्ची दानंद वह आखिरी बात है सब से ऊपर चित्त चित्त से ऊपर आनंद उसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं अगर तुम्हें मेरी बात से पुलक उठने लगी अगर तरंग उठने लगी अगर मेरा गीत तुम्हें सुनाई पड़ने लगा और तुम्हारे पैरों में थिरकने आने लगी तो समय आ गया सिर्फ इस कारण मत रुकना कि तुम नास्तिक हो यह कोई कमजोर धर्म नहीं है जो मैं यहां दे रहा हूं यह किसी को इंकार नहीं करता वो कमजोर धर्म जो कहते हैं नास्तिक को हमारे पास कोई जगह नहीं वो नपुंसक धर्म है जो कहते हैं पहले विश्वास करो फिर भीतराओ मैं कहता हूं सारे विश्वास छोड़ो शांत हो जाओ फिर आस्था का जन्म होगा आस्था विश्वास से पैदा नहीं होती विश्वास आस्था की झूठी प्रतिलिपि झूठी धोखा है तुम विश्वासी नहीं हो ये अच्छा ही है मेरा काम तुमने काफी बचाया आस्तिक आता है तो पहले मुझे उसकी आस्तिकता तोड़नी पड़ती तुमने आधा काम खुद ही कर लिया है तुम बिना किसी विश्वास के हो यह शुभ घड़ी तुम्हारी किताब कोरी है कुछ साफ नहीं करना है इस कोरी किताब में शीघ्र ही परमात्मा का पदार्पण हो सकता है धर्म आस्तिकता से बंधा हुआ नहीं और न धर्म नास्तिकता से भयभीत है जो धर्म नास्तिकता से भयभीत है वो धर्म नहीं जो धर्म आस्तिकता से बंधा है वो धर्म नहीं धर्म बड़ी अद्भुत बात है वहां आस्तिक नास्तिक दोनों को बदल लेने का कीमिया है धर्म विज्ञान है। तुम किसी गणितज्ञ के पास जाओ और कहो कि मेरी गणित में आस्था नहीं क्या मैं विद्यार्थी हो सकता हूँ वो कहेगा विद्यार्थी हो आस्था तो पीछे आएगी तुम किसी संगीतज के पास जाओ कहो कि मेरे संगीत में कोई आस्था नहीं वो कहेगा वो भी कैसे सकती संगीत में उतरो अनुभव से आस्था एक वही मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा भय मैं समझता हूं तुम कहते हो क्या मैं आपके सन्यास के योग्य हूं क्योंकि तुम्हारे तथाकथित किसी मंदिर और मस्जिद में तुम्हारे लिए प्रवेश नहीं होगा तुम्हारे तथाकथित शंकराचारी पोप और मौलवी कोई तुम्हें अंगीकार नहीं कर सकेंगे उनकी छाती बड़ी छोटी मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं तुम धन्यबागी हो यहीं से शुरू करेंगे यात्रा नास्तिकता से ठीक ठीक कदम उठ सकते हैं, जो जहां है वहीं से तो परमात्मा की तरफ चलना होगा और परमात्मा शब्द में तुम्हें रस ना हो तो शब्द को छोड़ ही दो उससे कुछ लेना देना नहीं शब्दों में कुछ रखा नहीं आनंद कहो निर्वाण कहो सत्य कहो मोक्ष कहो जो कहना हो कहो और चुप रहना हो कुछ ना कहना हो उसके संबंध में तो चुप रहो मगर अनुभव कर लो उसका जिसके सब नाम हैं और जिसका कोई नाम नहीं तुम कहते अनोखा आकर्षण और मन को आनंद से अभिभूत करने वाली प्रेरणाएं उत्पन्न हो रही हैं मन की गहरी गुत्थियां खुल जाती उन्हीं गुत्थियों के खुलने में तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा मन की गांठें खुल गई सब कि फिर कुछ और बचता नहीं मन की गुत्थियों में ही तो खो गया परमात्मा आपके प्रति मन में अगाध श्रद्धा भर जाती देखते हो आस्तिकता शुरू हो गई श्रद्धा आस्तिकता का जन्म किसके प्रति श्रद्धा भरती है इससे थोड़ी सवाल है श्रद्धा उठाए बस शुरू हो गई आनंद को कैसे झुटलाओगे अगर मेरी बात में इतना आनंद है तो मेरी बात का जो अनुभव है उसमें कितना आनंद ना होगा इस बात को कैसे झुटलाओगे श्रद्धा तो उमगेगी और यह श्रद्धा आरोपित नहीं यह तुम्हारे भीतर अपने आप आ रही है प्रसाद रूप है इसका अवतरण हो रहा है सच्ची अनुभूतियां सदा ही उतरती हैं लाई नहीं जाती अब तुमसे पुराने गुरु कहते हैं कि श्रद्धा करो और मैं कहता हूं श्रद्धा मत करना श्रद्धा आती है कि नहीं जाती मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था बहुत दिन तक विश्वविद्यालयों में एक ही अड़चन हो गई कि कोई विद्यार्थी गुरुओं को आदर नहीं देता तो कुछ विश्वविद्यालयों ने मिलकर एक समिति बिठाई थी इस पर विचार करने को कि विद्यार्थियों के मन में गुरुओं के प्रति श्रद्धा क्यों कम हो गई और श्रद्धा को कैसे जगाया जाए न मालालूम के भूल चूक के क्षण में उन्होंने मेरा नाम भी उसमें रख लिया फिर वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि मैंने उनसे जो कहा वो तो सुनने को आए नहीं थे सोच के भी नहीं आए थे कि कोई कहेगा वहां तो सब अपना रोना रो रहे थे मैंने उनसे कहा बकवास बंद करो तुम श्रद्धा योग्य हो ही नहीं उनके चेहरे देखने जैसे थे उनको शक होने लगा कि मैं शिक्षक हूं या विद्यार्थियों की तरफ से आ गया हूं मामला क्या है मैंने कहा तुम श्रद्धा योग्य होते तो श्रद्धा पैदा होती ही नहीं हो रही है तो तुम श्रद्धा योग नहीं हो और क्या चाहिए बाहिर है और ये क्या बकवास लगा रखी कि श्रद्धा कैसे पैदा की जाए कौन कब श्रद्धा पैदा कर पाया है प्रेम पैदा कर सकते हो होता है तो होता है श्रद्धा पैदा कर सकते हो। होती है तो होती है लेकिन एक बात है कि अगर कहीं कुछ श्रद्धा योग्य हो तो जरूर हो जाती और कहीं अगर कुछ प्रेम योग्य हो तो जरूर प्रेम हो जाता है बचा नहीं जा सकता तो मैंने कहा इससे सिर्फ इतना ही सबूत हो रहा है कि जिनको तुम गुरु कहते हो वो गुरु नहीं और ये केवल संकेत है हवाओं का विद्यार्थी सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब हमारे भीतर तुम्हारे प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होती अब तुम कुछ करो तुम सोच रहे हो कि विद्यार्थियों के साथ हम क्या करें नहीं अपने साथ कुछ करो तुम बदलो तुम श्रद्धा योग नहीं रहे हो शास्त्रों में कहा है गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए मैं तुमसे कहता हूं जिसके प्रति श्रद्धा हो वह गुरु गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए यह कोई चाहने की बात है ये कोई चाहत हो सकती जिसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए वह गुरु जिसके प्रति तुम चाह के भी श्रद्धा को न बचा पाओ वह गुरु जिसके प्रति तुम्हारे बावजूद श्रद्धा हो जाए वह गुरु अब तुम नास्तिक हो और सन्यास का भाव उठ रहा है जरा सोचो ऐसा कभी सुना आंखों देखा कानों सुना नास्तिक को सन्यास का भाव उठ रहा है यही श्रद्धा है श्रद्धा असंभव को संभव बनाती मेरा संन्यास अस्तित्व के प्रति प्रेम की एक कला है अभी आओ कि नए सिर से मोहब्बत कर लें दिल के वीराने को मामूरे मसरत कर लें गर्द से चरख को फिर खूगरे बेहजत कर ले, उम्र नासात को सरमाए इशरत कर ले, वक्त बाकी है अभी आओ की उल्फत कर ले, अभी आओ कि नए सिर से मोहब्बत कर ले, आओ देखो कि सरापा गमे पिन्ह में, मैं समा की तरह से एक सोले ले सो हूं मैं दिल सिकस्ता हूं, सितमकस हूं परेशा हूं में, दर्द साहिब है कि मिन्नत कसे दरमा हूं मैं तुम जो आ जाओ तो सब दूर शिकायत कर ले अभी आओ कि नए सिर से मोहब्बत कर ले मुझको गर तुमको गिला है तो सुनाओ मुझको मुझसे गर् तुमको गिला है तो सुनाओ मुझको गर खता मुझसे हुई हो तो बताओ मुझको हो खफा मुझसे तो पास आके जताओ मुझको गमे दूरी से मगर अब न जलाओ मुझको ना ले दर्द को आहंग मसदत कर लें अभी आओ कि नए सिर से मोहब्बत कर ले परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना मोहब्बत को एक नया ढंग एक नई शैली देनी वही मोहब्बत है ये जो तुमने पत्नी से की थी जो तुमने अपनी माँ से की थी जो तुमने अपनी बहन से की थी जो तुमने अपने दोस्त से की थी वही मोहब्बत है ये मगर एक नया सिलसिला है उसी मोहब्बत का एक नया आयाम है सन्यास का अर्थ है मेरे प्रेम में गिर जाना और मैं एक द्वार हूं इससे ज्यादा नहीं मुझ में गिरे कि मुझसे पार गए द्वार तो सिर्फ द्वार है उससे पार चले जाना है मैंने एक झरोखा खोला है तुम्हारे लिए और तुम्हें पुकार रहा हूं कि आओ इस झरोखे से जरा देख लो बड़ी सुंदर है दुनिया इस झरोखे के पार खुला आकाश और शुभ बादल है और चांतारे मुझ पर अटक नहीं जाना मुझ से पार हो जाना तुम्हारे जीवन में आनंद की थोड़ी सी पुलक उठी है संन्यास इस पुलक को एक प्रगाढ़ बाढ़ बना जाएगा अभी सुन रहे हो दूर दूर हो फिर पास आ जाओगे फिर मेरे शब्द भी नहीं सुनोगे मेरे हृदय की धड़कन भी सुनने लगोगे फिर मैं जो कहता हूं वह तो सुनोगे ही और जो मैं नहीं कहता हूं वह भी सुनने लगोगे आओ अभी आओ नए सिर से मोहब्बत कर ले दिल के वीराने को मामूर मसदत कर लें गर्द से चरख को फिर खूगरे बहजत कर लें उम्र नासाद को सरमाए इशरत कर लें वक्त बाकी है अभी आओ की उल्फत कर लें अभी आओ की नए सिर से मोहब्बत कर लें संन्यास प्रेम की एक नई यात्रा है उतराओ घोड़े इस बरात के साथ बहुत चल रही है इस भीड़ भाड़ के साथ बहुत चल रही है अब किसी एक के ऐसे की भी सांस चल लो जो अकेला है और उसी के सांस चलने में तुम्हें पहली दफा अपने अकेलेपन का आनंद अनुभव होगा अपने एकांत का अनुभव होगा वही एकांत का अनुभव एक दिन परमात्मा का अनुभव बन जाता है परमात्मा कोई विश्वास नहीं है अनुभव है परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है श्रद्धा है और श्रद्धा की शुरुआत हो गई है चमत्कार तो हो गया है नास्तिक सन्यासी होना चाहता है आज इतना